परिणाम दुखता पर विचार चल रहा था विचार है तो भोगा अभ्यास मनु अनु विवर्धन रागा कौशलाभ्यास सुख के भोगा अभ्यास करने से सुख विषय को वासनाएं मिट जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता और बढ़ेंगे और इंद्रिया सुख भोग करने में अत्यंत कुशल होते जाएंगे सखलो एवं विषय भीत इव आशी विषय ने दस्टो यह सुखार थी विषयानुवासी तो महदि थी दृष्टान समझाते हैं वह व्यक्ति तो उस हाल वाला हो जाएगा जैसे कोई बिच्छू के डंक का भय से भागा और उधर शाम का डंक मार गया बिच्छू <laughs> का डंक से खतरा नहीं था इतना कुछ देर तक झुंझुनाथ होता है उसके बाद में शांत हो जाता है भय से भाग रहा है नतीजा क्या हुआ उधर सांप उसको मार दिया उसका जो दुर्दशा होता होगा उसी प्रकार से आप सबकी दुर्दशा है शुद्र सुख को दूर करने के लिए सुखाभ्यास में लग करके महादुक को प्राप्त करने की तैयारी कर लिए इसे कहता है वृश्चिक विषभित वृश्चिक का मन बिच्चू का जहर से भयभीत होकर के उसको देख के भगा लेकिन हुआ क्या आशी विषे दर्प सर्प सर्प का जहर से दष्ट होकर के यह सुखारती यथाइव जैसा उसका दुर्दशा होता है उसी प्रकार से यह सुखारती जो सुखारती है विषयान विषयानुवासित तो। विषयों की द्वारा उसका भोग करने से उसके वासनाओं से अनुवासित हो गया है तो वह महद ही दुख पंक् निमग्न महान दुख जो है का रूप कीचड़ में और फंस जाएगा ऐसा परिणाम दुःखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायाम योगिन कृष्णा भी यह जो परिणाम दुखता इसी का नाम है जो कि इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध करके जो विषय भोग मिलता है सुख हो चाह तजन दुख उसका नाम क्या है परिणाम दुखता वह परिणाम दुखता जो चीज है वह प्रतिकूला होती किसके लिए योगिनामेव योगियों के प्रति जो है वह प्रतिकूला है दुनिया तो उसको चाहता ही दुनिया तो सुख दुख दोनों चाहते है विदेशियों को जितना भी समझाओ तो कहते सभी देसी लोग भी इसमें शंका करते हैं विदेशी ही क्या कहते हैं अब दृष्टांत आपने दिया जय नदी समुद्र का तुम समुद्री हो जाओगे वो तो कहते समुद्री हो जाने से बेकार काम हो गया कि समुद्र को कौन पूछता है गंगा जी समुद्र हो जाती है उसका नाम नहीं रह गया रूप नहीं रह गया मिठास नहीं रह गया कौन उसमें पूछेगा है समुद्र हो जाने से कोई लाभ नहीं गंगा जी को उनका अपनी कल्पना उसे हम हो जाएंगे आप तो कहते आनंद आनंद ही हो जाओ आनंद होके क्या फायदा आनंद का आनंद तो नहीं ले पाएंगे लो हम चीनी हो तो चीनी हो जाए तो का मिठास थोड़ा अनुभव करेगा हम तो मिठाई हो गए है? हम लड्डू बन जाए तो क्या फायदा है अरे लड्डू खाने वाला बनेंगे तो उसमें मजा है ना लड्डू बनने में मजा नहीं है लड्डू खाने वाला बनने में मजा है ये उन लोगों का तर्क है इसलिए कहते हैं हमको ब्रह्म बनना नहीं आनंद नहीं बनना है आनंद को भोगने वाला बनना है हमको जी रहना है तो क्या जवाब है आपके पास तो? एक बार जीव में दुख भी आता तो है कोई नहीं उसे भी मजा है बोलता है कुछ देर के लिए तो होता है बाकी फिर मजा ही मजा सुख दुख के लहर अच्छा लगता है आप सुख रूप ही बन जाना चाहते हो ठीक नहीं है अब उनको क्या जवाब स्वरूप है ये है वो तो वो स्वरूप ही ये स्वरूप में भी क्या स्वतंत्रता रह गया स्वरूप <laughs> ही हो गए आप वही तो बता रहा हो ना आप चीनी बन गए तो चीनी का स्वरूप को प्राप्त कर गए उसे मीठा से आप हो गए तो मीठा का अनुभव कौन करेगा आप तो नहीं कर पाएंगे okay, आप तो मीठा है वो भी नहीं बनना है न मैं जीव ब्रह्म ही बना पड़ा है ईश्वर भी नहीं बना है साक्षात ब्रह्म हो जाना है सच्चे ही हो जाना है वो तो उपाधि फिर उसके तो नतम नाम नई जगत वहाँ की सारी उपाधि समाप्त हो जाएगी ना वो स्थिति में पहुंचोगे जब तब उपाधि नहीं रह गया ये तो मायावच्चिन ईश्वर को मानना होगा सवर्ण साकार वो भी ऊपर नहीं बनना चाहेंगे ना वेदांत तो है योग भी यही कहता है तथा स्वरूपी अवस्थान उसमें स्वरूपी अवस्थान में क्या है आप आनंद ही हो गए अब वहां न उपाधि है न सगलोपाधिक सुख का भोग न सगलोपाधिका दुख का भोग ये तो अभी विचार पर सुख का न दुख का कोई समझ नहीं है न ईश्वर भी दुखी हो जाएगा है ना सभी दुखों को लेकर ईश्वर तो महादुखी हो जाएगा और दुख ये भी है नी कि एक का वचन सबको सुख है क्या नहीं, नहीं। तो बेचारा न सुख ना दुख खिचड़ी फसर रहेगा भगवान को समझ नहीं आता वो क्या करे ने रहे बात तो फिर नहीं तो बात वही तो उनकी बात आ गई फिर तो बेकार है ऐसा हो ना फिर ऐसा होना ही बेकार है मजा ही नहीं जीव का दुख मिश्रित है आनंद है ही नहीं, हाई नहीं वो बात ना अलग है दुख तो बिल्कुल नहीं ना उधर ब्रह्म गया तो बिल्कुल आनंद नहीं है वो बात नहीं दुख बिल्कुल तो नहीं समस्या नहीं तो है दुख उनके लिए समस्या नहीं है ना आप जरा समस्या बन रहा है यहाँ पे योगी नाम दुख तुम इसी पर तो बोल रहा हूँ योगी नाम योगियों के लिए ये दुख है दूसरे के लिए नहीं हो रहा है ना दूसरे दुख तो बड़ा प्रिय वस्तु है उनके लिए सुख दुख दोनों ही प्रिय है उनके लिए क्या करोगे तुम वो तो दुख चाहते है दुख चाहिए तभी तो सुख का मजा आएगा जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया उस तो सुख का अनुभव क्या मालूम होगा उसे पता नहीं चलेगा हम जो जी रहे हैं हम पूर्वक जी रहे हैं कब पता चलेगा कभी उसको छोड़ो नाम ए सी का, का, का आनंद क्या होता है नहीं एसी का सुख क्या समझ में आएगा उसको कभी तो धूप में खड़ा कर दो उसको तब पता चलेगा क्या फिर अपने जो है एसी कमरे का सुख क्या है कभी तो बस स्टैंड में उसको खड़ा होने दो तब तो उसे अपने निजी कार रखने का आनंद मिलेगा नहीं तो सुख अपने कार है उसको सुख है इसको क्या समझ में आएगा उसको नहीं समझ में आ सकता है कभी दुःख झेलेगा तो वो सुख का अनुभव करके आनंद करता है इसलिए वो तो चाहते हैं सुख दुख दोनों ही इसलिए उनका कहना है तुम्हारे वेदांत हमारे काम का नहीं है हमको आनंद बन जाना पड़ेगा आनंद ही हम हो जाएंगे हमें वो नहीं चाहिए हमको आनंद नहीं होना है आनंद भोगता होना है वहा है वो कहते रहेंगे बहुत कठिन है ये बात उन लोगों को समझाना आप लोगों को भी समझाना कठिन है बात उन <laughs> लोगों को ही क्या हैं उसको ये समझाना पड़ता है ना कि देखिए यह बात सच है कि आप जो अनुभव कर रहे हो तो आनंद और उस समय भी आप अनुभव नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है आप अनुभूति स्वरूप हो जाएंगे आनंद स्वरूप हो जाएंगे इसका मतलब तो यह नहीं है कि आप उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे एक परिचिन आनंद है एक अपरिच्छिन्न आनंद है ना आप परिच्छि आनंद अनुभव जो कर रहे हैं आप अपरिच्छिन्न आनंद का अनुभव कर पाएंगे इसे मन से ही व अनुपलब्धव्य मन के द्वारा ही अनुभव भी विधेय मुक्ति होने के बाद में दोबारा आने का सवाल ही नहीं उठता है तो उसने वो जो अनुभूति होता है निर्विकल समाधि में आप अनुभविता अनुभव कर रहे हैं उस चीज को अपने स्वरूपत्व में अनुभव कर रहे हैं वहां कर्तिकर्म विरोध नहीं है ये अंतर है कि कर्म विरोध तब होता है जब सकरणक अनुभव होता है कारणों की सहायता से हम किसी चीज का अनुभव कर रहे हैं जैसे मैं हूं और ये मेरा अलग कोई चीज है और वो भी मई हूं ये कहूंगा तब गड़बड़ होएगा क्यों हम आंखों से उसको देख रहे हैं जो वो मुझसे अलग जरूर होगा वो मैं नहीं हो सकता इसे कारण जैसे अनुभूति में कर्म कभी कर्ता या कर्ता कभी कर्म नहीं हो सकता कर्म करते विरोध होता है और जो है अकारक अनुभूति में कर्म करते विरोध नहीं नया एक लोगों को भी में क्या करना पड़ा ईश्वरानुभव के लिए ज्ञान अकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्ष एक और लक्षण में क्यों बनाया ईश्वर प्रत्यक्ष के लिए तो बनाया ये चीज नहीं तो बाही प्रत्यक्ष इंद्रिया ज्ञान प्रत्यक्ष ऐसा ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान स्वरूप ज्ञान जो होता है उसमें अन्य कोई भी ज्ञान कारण नहीं होता कि तो जितनी भी चीजें हैं प्रत्यक्ष हो अनुमान हो उपमान हो शब्द हो इन सभी में कोई ना कोई कारण होते हैं अनुमिति में अनुमान ज्ञान कारण है या ज्ञान कारण है उपमिति में सादृश ज्ञान कारण बनता है शाब्दिक ज्ञान में शब्द ज्ञान पदक ज्ञान जो है ये आपका जो कारण बन जाता है और इस प्रकार का कोई भी ज्ञान कर्ण नहीं है ऐसा जो ज्ञान कौन होगा वो ईश्वरीय होगा ईश्वरीय ज्ञान इसलिए ईश्वरीय ज्ञान प्रत्यक्ष के लिए ही उन लोगों को ज्ञान ज्ञान तक लक्षण बनाना पड़ा अर्थात कारण से आपेक्ष ज्ञान में ही कर्म कर्त भेद होता है कारण निरपेक्ष यदि कोई ज्ञान होता है वह कर्ण क्या है चाहे इंद्रिया रूपीकरण हो चाहे ज्ञान रूपाकरण हो कोई भी कर्ण निरपेक्ष होकर यदि अनुभूति कोई चीज होती है वह अनुभूति वास्तविक प्रत्यक्ष होता है वास्तु साक्षात्कार उसी को चाहने वाला योगी के लिए क्या होता है तब एक शुद्र दुख भी एक शुद्र सुख भी दुख रूप ही होता है ये इनके लिए कहना इसलिए कहते योगी ना एवं सुख अवस्था इसलिए क्या है सुख अवस्था में भी वह दुख रूप ही होता है वह प्रतिकूल ही होता है वह सुख भी उसके लिए क्लेश ही महसूस होता है एक बार जिसने जो अपरिचिन सुख को अनुभव किया उसको परिचिन जो सुख है ना बड़ा कष्टदायक होता है वो भी क्लेश महसूस होता है जैसे जिस आदमी ने मान लाखों कमाया है और गिना है बैठा है और उसको पहले पांच पांच रुपया यूं करना पड़ जाए दक्षिणा तो बड़ा मुश्किल होता है नहीं सौ दो सौ पड़े बड़ा दुखी होगा वो यदि सौ रुपये भी, भी सुख रूप है क्यों वो भी नहीं था ना जमाना वो गया जब लाखों गिना था अब जीरो पे है और सौ मिल रहा है तो भी सुख ही है लेकिन वो सुख भी उसके दुख रूप होता है वो जब याद आता है तब तो भी समझना है वह अपरिचिन सुखानुभूति यदि हो जाए फिर आपके सारा परिचण सुख भी दुख रूप ही अनुभव होगा यह विश्लेष तार अतः का ताप दुखता ये योग है परिणाम दुखता का विचार अब ताप दुखता क्या चीज है परिणाम ताप संस्कार क्या है सर्वस्य सर्वस्विद्या पहले क्या था सर्वस्व राषाद चेतना चेत्र साधनादीन तापानुभव त्वेश कर्माशय पहला पंक्ति सूत्र में ना में तत्व रागज है जो है सभी के के के प्रति द्वेष होने नाते द्वेशान चेतन और अचेतन साधनों के अधीन ये जो जीव है वह सभी वस्तुओं के ताप का अनुभव करता है और उस अनुभूति के होने पर जो द्वेष कर्माशय होता है उसका नाम सुख साधना चार्थ्य मान काय वाच मनसाचप परिस कब होता है क्योंकि व्यक्ति अभाव ज्ञान वाला जो होता है वह उसके भाव के लिए प्रयास करता है जैसे आपको सुखा भाव ज्ञान है तो सुख की आपके अंदर इच्छा होगी और सुख साधनों को जोड़ने के लिए आप लग जाओगे लेकिन नहीं मिल पाए तो कहते देखो सुख साधना चार्थ है मान सुख के साधनों की वो प्रार्थना करते हुए चाहते हुए कायन वाचा मनसा का वाचा मनसा दिन रात लगा रहता है इनके आग्रह आग्रह से धोखा हो गया तो आपने किसी यहां काम कर रहे हैं ये सोच करके हमको देगा हमारे पास एक नागा बाबा आते हैं फकड़ फकड़ जी बोलते हैं उनको वो सेवा करते हैं लोगों की मालिश वालिश कर देते हैं तो जैसे हमारे भी कर देते तो हम लोग तो पैसा देते हैं यानी गृहस्थी लोग ऐसा है वो कहते हैं हमारा ये हो रहा वो हो रहा कर दो महाराज हम आपकी सेवा कर देंगे आश्वासन पूरा दिन देते हैं और बेचारा बाबा जी लगे रहते हैं हफ्ता दस दिन हो गया फिर कहते भाई कुछ तो दो हमको खर्चा चाहिए हाँ चलो पचास रुपया दे देंगे और महीना अभर करा लिया 3000 बिल हो गया हमारा जो उन्होंने मना रहना है। अरे भाई क्या बात है अब वो दुखी रहते हैं महात्मा के सब बेकार सब फ्री फंड वाले हैं बार बार यही बोलते हैं सब फ्री फंड वाले है। सब बेकार इसी ऋषि चंद्रेश्वर नगरी ऋषि बहुत घटिया इतना से करवा लेते हैं सब ठीक भी हो जाते हैं फिर कहते हैं साहब पूरा ठीक नहीं हुआ जब हो जाएगा हम दे देगा कब होगा कब देगा सुख के साधन समझ करके लोगों की सेवा करते तो कुछ पैसा मिलेगा काया वाचा मनसा लगे रहते बेचारे मिलता नहीं बड़ा दुखी होते भी नहीं दे पाते कई बार हमसे ले जाते महाराज आप ही और क्या कर रहे दुख तो कोई नहीं दे रहे ये दुर्दशा है ये सभी का हाल है वास्तव में वो किसी चीज के सुख नहीं मिल रहा है एक दुष्टांत है वैसे आप पता नहीं किस चीज के चक्कर में पढ़े हो नहीं मिलेगा नहीं आप भी दुख हो जाओगे एक और महात्मा बद्रनाथ इधर उधर रहता है जोशी मठ में भी रहता है इधर उधर वो आया वहां से फोन किया माँ जरूर मिलना चाहते हैं मैं पता नहीं कहाँ से इसको मिला कैसे किसी ने फोन नंबर दे दिया हाथ हो तो गया आया तो पूछा क्या कहते मेरे को एक पुलिस ऑफिसर नहीं है लेडीज और पुलिस ऑफिसर दिल्ली में उसे शादी करना है पचपन साठ उम्र का बुढ़ा और कह रहा है उस ऑफिसर ऐसी शादी करना है वो हमारे वश में आ जाए किसी तरह से हमको मान ले आप उपाय बताओ <laughs> मैंने कहा <दो> गया <laughs> ये भी देखते रहे सुनते रह गए क्या बात हो रहा है कमाल है कहा आदमी जटाधारी लंबा छोड़ा महा तपस्या मोटा तकड़ा है यहाँ घूमते रहता है पहले मैंने कई बार उसको देखा था लेकिन आपकी बार पता चला क्यों घूमता है? अब बड़ा दुखी भीतर से, क्यों वो नहीं मिल रही है वर्षा अपने प्रेम की वर्षा नहीं कर रही है तो क्या मैंने कहा आप जानो एक पत्र बना के मिला मैं पत्र उसके पास भेजना चाहता हूँ आप इसको सुधार दो मैंने कहा भाई मैंने जिंदगी प्रेम पत्र लिखा तो पता नहीं पता ही भाषा था मैं नहीं जानता इसकी भाषा को तो किसी कॉलेज के का लड़के को पकड़ो तो बता देंगे तुमको कैसे लिखने से फसेगी वो तो हम क्या बताएं तो ऐसी ऐसी दुनिया घूम रही है सुखान सुखानुभव के लिए सुख साधना चार्थयमाना सुख के साधन मान करके उसे प्रार्थना करता हुआ वा। काया वाचा मनसा लगे रहती तथा परम अनुगृहनाती उपहंती चत परम यह परमने अन्गृहनाती उपहंती च इसलिए क्या करते हैं वो सुख का साधन जिसे मिलने की संभावना है उस पर बड़ा प्रेम भाव रखते हैं और जहां से मिलेंगे हमारा सुख साधन नहीं दे पाएगा उसे विरोध भी कर देते हैं इसे सुख के साधन के चक्कर में किसी पर तो अनुग्रह कर रहे हैं किसी पर तो उपहन करने लग जाते हैं विरोध करने लग जाते हैं परानुग्रह पीड़ा पर पर अनुग्रह पीड़ा के द्वारा धर्माधर धर्म उपचिन पुण्य और पाप को कमाते रहता है कर्माशय लोभावती और इससे होने वाले जो कर्माशय है ना द्वेश जो कर्माशय होता है वह लोभ से और मोह से हुआ करता है और वो राग था ये द्वेषज द्वेश द्वेष कारण कौन है लोभ और मोह इसलिए वहां पर कहा था रागजा और ये द्वेषा और राग होता है किसने काम से पहले बोला था ना उसने काम और तृष्णा काम और तृष्णा से रागजन्य कर्माश होता है लोभ और मोह के विषय द्वेषिज कर्मा से हुआ करता है इसलिए कामजन्य काम के वजह से या तृष्णा के वजह से होने वाला रागज कर्माश है उसको कहा गया परिणाम दुखथा लोभ और मोह के वजह से होने वाला द्वेश कर्माश को यहाँ ताप दुखथा कहते हैं और तीसरा है काप इतिषा ताप दुखथा उच्च संस्कार दुखदा ये संस्कार दुखता क्या चीज है परिणाम ताप संस्कार में तीसरा पाप पूछ रहा है संस्कार दुखता क्या चीज है वासना जनि दुखता क्या चीज है यहाँ संस्कार से तात्पर्य क्योंकि आशय का मतलब संस्कार होता ही है पूर्व जब कर्माशयों की चर्चा हो गई तो संस्कारों की चर्चा हो गई इसलिए यहां संस्कार सब देना पड़ेगा वासना सुखानुभा संस्कार आशय दुखानुभा दुख संस्कार आशय इतना होता क्या है सुख का अनुभव होने से सुख के संस्कार आपके अंदर संस्कार जग करके उसकी वासना बनती जाती धीरे धीरे और दुख का अनुभव से दुख संस्कार जगा वो और उसकी स्मृति होने से और मजबूत होते जाएगा दुख संस्कार से होता है एवं कर्मभ्यो विपाक अनुभूम इस प्रकार स्वकृत कर्मों से कर्म फल का हम उपभोग जैसे जैसे करते जाते हैं सुखे दुखे वुक्र भी फल का अनुभव कर रहे हैं चाहे हम दुख रूपी फल का कर रहे हैं पुनः कर्मा से प्रचार होता क्या है फिर कर्म संस्कार और विस्तार होएगा, और मजबूत होएगा, और मजबूत होती ही जाएगा कर्म कर रहे हैं जैसे बात बोलते हैं ना क्यों जी रहे हो भाई खाने के लिए खाते क्यों जीने के लिए वही हालत है कर्म कर रहे किस लिए सुखभोग करने के लिए सुख भोग क्यों किया कर्म करने के लिए ये चित्तर चलते रहता है कर्म से सुख शुद्ध से वासना हुई, वासना से फिर कर्म करोगे ये चक्कर चलते ही रहता शक्र इसको बोलते हैं इसलिए आगे वरना नायक इसको विस्तार ना। एवं कर्म्यो विपात अनुभूय माने सुख दुखे वा पुनः कर्मा से प्रचय सी एवं अनादि दुख कस्रौत विप्रसम योगिव प्रतिकूलात्मकवाद उदेजती तादे देखो इस प्रकार से अनार्यकालीन दुखमय संसार की यह नदी बहती आ रही है विस्तार रूपे विस्तार को प्राप्त होती जाती घटने का प्रसंग ही नहीं और फैलने का ही प्रसंग जैसे ऊपर से आ रही पहाड़ के से नदी संकीर्ण हो आती है इतनी सी धारा होती ना वो थोड़ी सी आती आती आती धीरे फैलते फैलते फैलते नीचे जाती इतना फैल जाती नदी विस्तार को प्राप्त होती जाती परंत पूर्ण बड़ा, समुद्र के आकार को प्राप्त बहुत विशाल इसी प्रकार संसार की नदी है ऐसे दुख के जो हमारे फैलते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे घटने का प्रसंग ही नहीं है काल इसको और अधिक से अधिक अनुभव करेंगे जितनी उतनी ही हमारे अंदर सुख दुख का वासना तथा तो साधन संबंधी वासनाएं बढ़ते ही रहते हैं इसीलिए योगी ने हमे व योगी को ही प्रतिकूलात्मक होने के नाते उसी को उद्वेग पैदा करता है वो इससे परेशान होता है वो चाहता है किसी तरह से मुक्त हो जाए उसे क्यों ऐसे करता है कसमत योगी एक छोटे से छोटे दुख से भी बहुत बड़ा उद्विदन हो जाता है उसको छोटा सा चीज क्यों क्योंकि अक्ष पात्र कल्पो ही विद्वान स्वरूप में पहुंचने के बाद घबराता नहीं गुरु भयंकर से भयंकर दुख आ जावे कोई जाते परक नहीं पड़ता ऊन बाबा वाली बात है ना हाँ, बड़े बड़े नगाड़े बजे तो भी उसके कंपन तक नहीं होता तद्वत यहाँ पर भी समझिए अनुभूति होने के बाद भयंकर दुख भी हो कोई असर नहीं करता अनुभूति के पूर्व काल साधना काल में, में किंच दुख भी उसके लिए बड़ा पहाड़ के समान दिखे अतवा कभी सुख की लालची नहीं करेगा किसी वस्तु किसे से दूर रहेगा भागेगा जैसे महात्मा में ऐसे से भी चित्र देखा गया है कोई आ रहा है तो मारते, जितना नजदीक उतरा मेरे लिए खतरा है भाग पत्थर मारते थे ऐसे भी लोग कहीं तो जंगल भाग गए गांव छोड़ कर गाली भी देते हैं पत्थर मारते तो गाली देने से क्या फर्क पड़ता है तो गाली तो भाषा हो गई है आजकल गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो खुद भी गाली देते दिन दिन रहा, भर भर, रात लोग भी। बात, बात तो माँ बहन से तो शुरू होता है कि तो सबसे पहले आपका संबोधन का शब्दावली वही होता है माँ बहन क्या फर्क इसलिए उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल गालियों की भाषा से तो कोई नहीं फर्क पड़ता इसलिए पत्थर मारना पड़ता है नहीं तो गाँव छोड़ के भागना पड़ेगा ये जो होता है क्यों कहते उनको अक्ष पात्र कल्पो ही विद्वान जो विद्वान होता है जो योग्य होता है अक्ष के समान है जैसे आपके आंखों में छोटा सा एक धूल कण पड़ जाए जब तक तो वो निकलेगा नहीं तब तक आप परेशान रहते कि नहीं रहते इसको बुलाएंगे अरे देखो वो देखो क्या हो क्या, क्या वो फूकेगा करेगा पानी डालो वे करो वो करो अरे जब तक निकलेगा नहीं आपको एक सेकंड का चैन नहीं रहता शांति नहीं है उसी प्रकार से यहां एक विद्वान जैसे उर्ण ना है ना भी किसको कहते मकड़ी वगैरह वो सारे शरीर पर गिर जावे कोई फर्क पड़ेगा आपको और उसके पैर का एक हिस्सा भी अंदर स्पर्श भी कर दे आंखों में तो क्या होगा अपने ही अंगुली में देखते करते लग जाए तो कितना बुरा हालत हो जाता है अपनी हाथ लग जाए इसलिए कहते देखो यथा ऊर्णा अक्षपात्रे न्यस्तः पात्र न्यस्त जैसा ऊर्णा है छोटा सा कीड़ा होता है जब अपने मुंह से जूठा छोड़ते हुए धागा बनाते हुए नीचे उतरता है और फिर वापस चढ़ जाता है उसको खाते हुए धागे कोई खाते हुए उसको ऊर्णा जैसे कहीं आप लेटे पड़े हो आंख थोड़ी खुली है तो सोचता तो कोई जीव है या चमकता है थोड़ी प्रकाश वो सीधे आंख में आ जाएगा ऊपर से पेड़ से सीधे वो स्पर्श करेगा देखा रहे तो खाने की चीज नहीं तुरंत चला जाएगा वो तो चला आ गया लेकिन आपका ताल बेहाल हो गया <laughs> स्पर्श कर गया ना वो हालत खराब हो जाती है अब चिंटी सोचता है ना आप लेटे रहते हैं सोचते ही है है हमारे घर है वो छेद देखता है ना अच्छे देखा तो सोचे मेरे घर होगा वहां जैसे कुछ आपका हालत तो खराब हो गया वो तो निकल गया किस तरह से लेना आपका तो बहुत बुरा हो जाता है कहीं ना? तो नाक लोग घुस जाते हैं नाक जाते, है। जाते है। किसी को जगाने के लिए आप लोग करते भी है ना नाक डाल देते हैं तो जग जाता है तो, है। तो इसी को अच्छी गल्प समझा रहा है कि किंचित से भी बेचैनी वैसे योगी का हाल है सुख भी उसने बेचैनी पैदा कर देता है अरे ये तो संसार है ये सुख थोड़ा सा मिल गया ये तो खतरा हो गया अब लड्डू का आनंद मिल गया फिर तो मुश्किल हो गया फिर चार दिन बाद लड्डू याद आएगा फिर चाहेगा कहीं भंडारा का पर्चे ढूंढो भाई कहीं लड्डू मिल जाए आएगा इसको डरता है नहीं, नहीं, नहीं। मुझे आएगा तो मुझे नहीं खाना छोड़ेगा कि सुख जहां पर देखेगा कि सुख भी मेरी वासना को जगा सकती है तो सुख को भी त्यागने को तैयार होता है दुख को तो अवश्य क्या ही इसे अक्ष मात्र कल्प हो यथातंत्र अक्ष पात्र न्यस्त स्पर्शेण दुखी नान्यु गात्रावेश शरीर का अन्य भागो में कहीं भी गिरेगा ना चल भी रहे आपको भी फर्क दौड़े पड़ रहा है लेकिन अच्छे पात्र पड़ जाए तब होता है। उसी सारे संसार में डूबे पड़े हैं उन्हें तो उसे मजा आ रहा है लेकिन योगी के लिए वो किंचायक हो जाता है ये अंतर इसलिए जान के करें, नानी शु गात्रा वोशु अन्य जीव में नहीं होता है विदेशी आते हो तो ये पूछते महाराज आप तो इधर बोलते हो लेकिन सारी दुनिया तो धन का पीछे भाग रही है अब गज सब छोड़ो सब त्यागो है अपने कर्तव्य करो लोग लालच से मत पड़ो दोनों पर धंधा मत करो चल तो दुनिया तो सो लगी है तो हम यही कहते क्या करेंगे दुनिया लगी है तो लगी है इन हमारा कर्तव्य क्या है वो हमें सोचना है दुनिया के पीछे तो नहीं भाग रहे ना मैंने उनको वही से दिखाया नदी में देखो उधर क्या दिख रहा है पचास भैंस पानी में देख रहे हो तो वो सब उसमें है तो तुम भी जाओगे उसमें नहीं? क्यों नहीं जाओगे वै? वो कीचड़ में है कीचड़ में है ना भले हो पचास संख्या में है बहुत तो है वहां पे तुम एक हो लेकिन तुम नहीं जाओगे तो सोरम को देखो वैसे सारी दुनिया को समझे सुवर है भैंस है ये तो यहीं पढ़े रहेंगे वहीं सड़ेंगे वहीं गलेंगे वहीं मरेंगे उनके देखने से काम चलेगा को आपको सोचना पड़ेगा दूसरा जा रहा है तो वैसे तुम भी जाओगे क्या और शुरू शुरू में कोई चाहता भी नहीं आश्चर्य भी है चलिए हमने बता दिया शुरू में कौन सा बच्चा स्कूल जाना चाहता है जाता है इतना रोएगा नहीं मैं नहीं स्कूल जाऊंगा और माता भी तो पीटते हैं उसको पकड़ के जल्द से खेच के ले जाते हैं तब तो कुछ पढ़ता लगता है लेकिन जो जो गए सब पेशी तक नहीं आते ना कोई तो दूसरी कोई तीसरी कोई चौथी कोई पांचवी गोता खा के वही छोड़ देते हैं फेल वही छोड़ दिया कोई आठवीं फेल छोड़ दिया कोई दसवीं फेल छोड़ दिया कोई बारहवीं फेल छोड़ दिया बहुत माई बाप याद आ जाए तो भी जो डिग्री तक धक्का धक्का कर देता है उससे आगे जो कौन देखता है।, है तो इसलिए इसमें आना आसान नहीं है एक तो इस मार्ग में प्रवेश करना कराना पड़ेगा जबरदस्ती मन को करानी पड़ेगी जैसे बच्चे को स्कूल में जल प्रवेश कराया जाता है उसी प्रकार से साधना में योग में ध्यान में भजन में मन को जबरदस्ती पहले खेच के ले जाना पड़ेगा और रहने दो उसकी चिंता क्यों कर रहे हो उसकी चिंता क्यों ये तो कह रहा हूं बैठो पहले चुपचाप चाप ये नियम बनाओ हम एक घंटा बैठेंगे मन कुछ बोलते हम जो उठेंगे नहीं क्या पिशाब लगे चाहे टट्टी लगे हम नहीं उठेंगे एक घंटे के बाद करने दो उछलने दो मन को कुछ भी मत करो लेकिन फिर भी आप बांध के बैठ जाओ चुपा कहीं तो हाथर बांध के बैठ जाते बैठो लेकिन बैठना तो सीखो घंटा और चुप बैठो मन को चलने चलने दो जो करना है करने दो कब तक करेगा कितना करेगा धीरे धीरे शांत हो गए लेकिन शुरू में जबरदस्ती करनी पड़ेगी मन को लगाना पड़ेगा फिर बाद की बात है कि वो कहां तक आगे बढ़ेगा कोई दसी फैल हो जाता है जैसे यहां भी कहीं ना कहीं जाकर फैल भी हो सकता है कोई बात नहीं लगे तो सही भाग्य साथ दे भी पूर्वजन्मो के संस्कार दे है तो आगे बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं लेकिन शुरुआत ही नहीं करेंगे यही सोच करके कि भाई हमारे संस्कार हमको बैठने नहीं देगा ध्यान तो होता नहीं मैं क्या करूं क्यों बैठू फिर जा गड्ढे में और क्या होगा यही तो करोगे धंधाबाजी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे इसे शुरू मन क्या कहता है क्या नहीं कहता है क्या करता है क्या नहीं करता है क्या सोचता है नहीं सोचता है उस पर ध्यान नहीं देना है ध्यान इस बात की होनी चाहिए कि हम बैठेंगे मन कहता है करो हम नहीं करेंगे मन कहता है खाओ हम नहीं खाएंगे मन कहता है सो हम नहीं सोएंगे बस उल्टा करना सीख लो मन एक बच्चा है उसको ठीक उल्टा करना पड़ेगा ना जैसे बच्चा कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बाप कहते नहीं तुमको जाना पड़ेगा पीट के ले जाएंगे उसको जैसे मन कहता है मेरे को खाना चाहिए तुमको मई नहीं दूंगा शुरू में यही टकराव होगा उसके बिना साधना आगे नहीं बढ़ती है इन संस्कारों के मोहब्बत करोगे संस्कारों की जो इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाओ तो उसी में डूब जाओगे कुछ नहीं होने इस बच्चे को प्रसन्न करने के चाहे मात्र मात्र हो कोई बात स्कूल मत जा कोई बात रे बेटा क्या होगा बच्चा हो गधा बनेगा वो है जबरस्ती नहीं ले जाएंगे उसकी खुशी में खुशी में आप राजी होते रहोगे तो क्या होगा वो एक दिन भी नहीं जाने को तैयार होगा स्कूल जाएगा नहीं तो क्या रहेगा अनपढ़ रहेगा मूड रहेगा वो तो वहां जबरस्ती करनी पड़ेगी तभी जाके होता है उसी प्रकार यहाँ पर विश्वरों में सबको इसे समझाने के लिए दुखों का वर्णन कर रहे हैं परिणाम दुखतापुखता संस्कार दुखता एवं एता दुखता अक्ष पात्र कल्पम योगी नारे प्रकार के दुख है परिणाम दुखता ताप दुखता और संस्कार दुखथ ये दुख अक्ष पात्र के समान जो योगी है उसी को क्लेश देने वाले होते हैं नेत्रम प्रतिवत्तारम अन्य जो संसारी है जो सुख दुख को भी दुख को भी सुखरूप मानने वाले मूर्ख है उन लोगों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वो तो दुख को भी सुख रूप मान और योगित तो वह है जो सुख को भी दुख रूप मान के चलता है यही अंतर है दोनों में इतर तो स्वकर्मोपृतम दुखम उपातम उपातम त्यजंतम त्यक्तम त्यक्तम त्य उपाद दानम अनादिवासना विचित्र या चित्तवृत्तिया संबंध दो इव आविद्य हातवे जातं भयनिमित्ता इतरंतो अहंगारमकार संसारी वो क्या करता है वो बता रहे हैं थोड़ा अनुभव करने के लिए अलग ढंग से लूंगा मैं इसको पहला मैं ले रहा हूँ अनादिवासना विचित्रया चित्तवृत्तिया संबंध तो अनुविधम इव अविद्य अनु अनुविधम इव इव को छोड़ के लीजिए पहला अनाल वासना की विचित्रता के कारण से चित्त की वृत्तियों के द्वारा चारों तरफ से अविद्या के द्वारा सुख दुख से अनुविद्ध हुआ यह जीवात्मा अनुविधम स्वर्मोपहृतम हातव्य एवं अहंकार ममकार अनुपातिनम त्याग करने वस्तु है उस अहंकार और ममकार को सदा पकड़े रहने वाला है जो त्यागने लायक चीज को सदा पकड़ के रखे रहने वाला है ये दूसरा कौन योगी से भिन्न जीव है संसारी है हातव्य एवं हातव्य क्या है हातव्य अहंकार ममकार उसी का अनुपातिनम सब द्वितीय करते रहना है ऐसा जीव करता क्या है स्व कर्मोप्रदम कार्म का फल रूपे न प्राप्त दुख कम उपातम पातम त्यंतम बारम्बार दुख आ रहा है और दुख से भागता है छोड़ता है उसको त्याग देता है किधर से छुटकारा पा लेता है फिर क्या होता है? त्यक्तम त्यक्तम उपादानम फिर त्याग दोबारा पकड़ता है फिर तिबारा पकड़ता है पकड़ते ही रहता है बार पकड़ता है यही समस्या है न संसार में संसारियों को आप देखते हैं रुटके चली गई तो मनाते हैं है को मनाते हैं मतलब है? मनाने से सारा काम और दुख बढ़ता है देखो नाराज होगी चली गई जाने दो जाऊंगी जैसे बोलेगे तुरंत टिकट पकड़ा दो हेलो और लो सामान हम तुमको स्टेशन छोड़ आएंगे जा तो यहां से भला <laughs> तब वो सही रहेगी वो सोचेगी मेरे बिना भी, भी जी सकता है फिर तो क्या कर चुप रहेगी शांत रहेगी पहले नहीं जाना नहीं जाना रह जा रहे जा बोलोगे तो फिर वो सब पिछड़ेगी तरीका है ना माया विद्या को दबाए रखना पड़ता है तो यही करना पड़ता है जा रहे तो जाओ उसको तो मत पकड़ो पकड़ोगे तो दुख होगा अब करते क्या है लेकिन कहते त्यक्तम त्यक्तम पुनर समस्या यही होता है क्या हुए छोड़े हुए जान रहे दुख दिया था पहले फिर भी उसको त्यक्तम त्यकम उपादान जातम जातम बाह को भय निमित्ता त्रिपर्वाण अनुबंध है इस प्रकार का वह बार बार अपने कर्मों के कारण से जन्म लेते रहता है जातम जातम बाह्य आध्यात्मिक उभय प्रकार का निमित्ता निमित्त त्रिपर्वाण तीन प्रकार त्रिपर्व इसको बोलते है परिणाम ताप संस्कार स्कार त्रिपरवाण तापाह सदा ही उसको व्याप्त करके रहते हैं व्याप्बं तनादुक्त स्रोत सा विनम आत्ता अनुभूत ग्रंच दृष्टवा योगी यानी योगी करता क्या है इस बात को देख करके सतर्क हो जाता है दुनिया को देख के समझो करके समझने की प्रयास नहीं करना सजाओगे सिखाया भी जाता है कई तरीके से कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल आप पढ़ के सीख लेंगे पढ़ के समझ लेंगे पुस्तक तो पढ़ रहे हैं से ज्ञान हो रहा है सांसद संसार में कहा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है कुछ तो ऐसे होते हैं मान लो पढ़ के भी नहीं जाना पा रहा है वो तो तो देख के सीखना पड़ता है दूसरे क्या कर रहे कैसे कर उसको देखो उसे समझ लो एक खतरा है या अच्छा है बुरा है समझना कुछ तो ऐसे होते देख के भी समझ में नहीं आती दूसरा समझाता ना सुन के समझना होता है जब तीनों से परे होता है जो उसको करके सीखना पड़ता है लेकिन अंतिम स्टेज में पहला तो कोशिश यही है, है पुस्तकों को पढ़ के समझने की कोशिश करो दूसरे नंबर देख के समझने की कोशिश करो तीसरे में सुन के समझ के करने की कोशिश करो तीनों से जो नहीं होता है वह तो एक ही चीज है जो तीनों से नहीं होता है वो है ब्रह्म ज्ञान वो केवल करके अनुभव बाकी संसार के सारे पदार्थ इन तीन में आ गया पढ़ के देख के सुन के सारा संसार को समझ सकते हो वहां कुछ करके कर भोग करने वाली चीज है ही नहीं संसार क्या करना है वहां माया में जगत में कुछ करके सीखना नहीं है करके सीखना है करके समझना है करके अनुभव होता है तो कुछ वह तो अपना स्वरूप ही है ब्रह्म ज्ञान है इसे ब्रह्मज्ञान के लिए प्रयास करना है अन्य किसी भी चीज के प्रयास नहीं अन्य चीजों को योगी करता क्या है देख करके सारा समझ लेता तो संसार ऐसा है और उसे दूर हो जाता है अनादि दुख स्रोत सा विान माता अनुभूत ग्राम अनादिकालीन दुःख का नदी रूपा उसमें ही डुबके लगाता हो, एकदम डूबता है ऊपर उठता डूबता है ऊपर उठता है इसको व्यूयमान आत्मान भूत ग्राम स्वयं का अपने इंद्र समूह को देख करके दृष्टवा योगी सर्व दुख क्षय कारण सकल दुखों का क्षय का कारण ही भूता क्या सम्यक दर्शन शरण अम्रबद्ध दे सम्यक दर्शन का ही शरण होता है एकमात्र ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर जानता है स्वरूप ज्ञान को छोड़ करके स्वरूपानुभूति को छोड़कर के, अन्य कोई साधन नहीं संसार में जो समस्त प्रकार के दुखों को नष्ट कर देने वाला हो यह बात वह पढ़ के देख के सुन के समझ चुका है इसीलिए वह एकमात्र आत्मज्ञान आत्मानुभव समाधि के लिए ही प्रयास करता है अन्य सबको त्याग देता एक और हेतु है क्यों योगी संपूर्ण संसार का दुख रूप मान रहा है इसीलिए गुणवृत्ति विरोधाच्य दुखमे विवेकिन गुणवृत्ति विरोधाच्य दूसरा है पहला हेतु था परिणामता संस्कार दुख दुखमे सर्वमिति विवेकिन दूसरी हेतु गुणवृत्ति विरोधाच दुखमिति विवेकिन विवेकी का दृष्टिकोण से गुण और वृत्तियों विरोध को देख करके समझता है तो, अरे ये तो कभी एक तो हो ही नहीं सकते उनके स्वभाव ही है वो बढ़ेंगे घटेंगे एक बढ़ेगा घटेगा कभी सत्य कभी रज कभी तम यह चलते रहेगा चलते रहेगा इनका तो कोई अंत ही नहीं अरे परस्पर विरुद्ध में विचित्रता ये है परस्पर एक दूसरे को साथ लेकर एक भला करने वाला कोई नहीं है इनमें से एक दूसरे टांग खींचने वाले तीनों है ये सत्यम यह कदा प्रकाश करूंगा क्यों तो नहीं बंद तमोग आता है कदा बंद करो प्रकाश मत करो हो नहीं बिल्कुल चुप मत रहो रजोग है नहीं चलो काम करो अब आपस में तीनों टकराते ही रहते हैं और तीनों पर फिर अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले एक रहता कहते शांत रहो दूसरा कहते आलोन के सोते रहो तीसरा कहते काम करते रहो अब क्या करें ना शांत रहना है कि काम करना है कि थोड़ा नींद लेना है कि करना है कि क्या और ये छोड़ते ही नहीं कभी आपको नींद में घसीट देंगे कभी तो आपको जो काम धंधे में लगा देंगे कभी तो कहेंगे क्या क्या फायदा चुप रहेंगे ये तीनों का परस्पर विरुद्ध व्यवहार चलते रहता है ये गुण धुखिवे समझा रहे देखो क्या पर्श विरोध प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा सत्र, सत्र गुण का है प्रख्या गुण का है प्रवृत्ति गुण का है स्थिति प्रतिबंधन ये बुद्धि गुणा परस्पर अनुग्रह तंत्री ये बुद्धि के तीनों गुण है और करते क्या है परस्पर एक दूसरे पर अनुग्रह करते रहते हैं कभी कोई आ जाता है कभी कोई सवार हो जाता है बाकी दो को दबा देता है कभी वो इसका दबा के वो बढ़ जाएगा ऐसे करके आपस में एक दूसरे पर अनुग्रह कर रहे महत्व कृपा कर रहे हैं? है? और कर क्या रहे हैं भूतवा शांतम घोरम मूढ़म व प्रत्यम या तो शांत प्रत्यय पैदा करते हैं शांत मने सुखाकार घोरम मने दुखाकार मूढ़म बने विषादाकार प्रत्यम ज्ञानम त्रोणमे बार बनते वो भी त्रात्मक ही आरम्भ करते केवल सुखाकार हो, होता ही नहीं सुखा, रजगुण भी तो रहेगा ना साथ में तम भी है वो थोड़ा थोड़ा है, है उसी प्रकार जैसे आप जो है खाना पीना करते हैं उसमें हर चीज जारी रहती है ना कोई चीज प्रधान है बाकी जिस कम तो अंतर है खिचड़ी बना दिया खीर बना दिया मिठाई बना दिया वो बना दिया किसने मीठा ज्यादा डाल दिया किस मीठा कम डाले किसे नमक ज्यादा डाले किसे मसाला ज्यादा किसने कम है ऐसे तो होता सारा। सार है सारा नहीं तो कहां से इतना सारा सामग्री बन जाएगा वही बेसन वही मैदा दुनिया भर आइटम केवल कहीं रंग बदल देते है आप तो, कहीं चीनी की मात्रा बढ़ा घटा देते है किसे मावा की मात्रा बड़ा घटा दिया और उन्हें नाम दे दिया और कुछ है नही मैदा और बेसन दो ही है सच्चाई में देखो तो कुछ है मैदा बेसन रंग चीनी को छोड़ो तो है क्या वहाँ और कहेंगे सब दुनिया भर नाम और सब अलग अलग रेट ठहने की तरीका है इस संसार भी ऐसा है वृत्तियां हैं उनमें सब में, में एक ही चीज है सत प्रथम तीनों ही सभी में रहता है चाहे सुखाकार वृत्ति है वहां पर रजुगुण भी हो गुण भी, तो भी सात पे से। उस सुख वृत्ति में भी, भी बीच में वहाँ दुख भी है और विशाद भरा पड़ा है दुक्का दुखाकार होता है उसके भी तलहटी में सुख भी है विषाद भी है विषादी प्रधान है उसके भी जो है में उसके भी जो है तलहटी पे क्या विद्यमान है सुख भी है दुख भी है जिससे प्रत्येक के साथ दूसरे भी रहते हैं वो एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता है बस इस तरह एक प्रधान है दो गौण हो जाते हैं कभी दो सम होते हैं एक गौण होता है तीनों सम तो कभी नहीं होते है हाँ। और एक ही प्रधान सुधार है ऐसा भी नहीं होता कभी क्यों आगे कह देखो चलंच गुणवृत्तमिति वृत्तमिति क्योंकि गुणों का स्वभाव है और सदा चंचल होते हैं। कभी हो नहीं सकते स्त्रित्व की आशंका के जवाब है ये चलन गुन चुण वृत्तम गुणों की जो स्थिति सदा ही चलायमान ही होता है स्त्रित्व तो कभी नहीं हो सकते है क्षिप्र परिणामी तो कभी कभी चलायमान हो जाए खत ऐसा नहीं कभी कभी वो चल, चलायमान नहीं है सदा ही चलाया माने इसे विक्षिप्र परिणामी झटी भी झटी बदलते रहता है क्षण क्षण में बदलते रहता है रंग उसका वो गिरगिट से भी भयंकर है गिरविट भी बहुत देर लगाता रंग बदलने में और ये तो झटपट बदलते रहता है चित्तम विक्षिप्र इति उक्तम ये बात पहले भी हम समझा चुके हैं वृत्त्यतिशयाच परस्परेण विरुद्ध्यंत क्योंकि ये कैसे हैं रूपातिशया कत पर विरुद्ध को समझा एक कदा एक अत्य प्रतिपदित एक बार एक ही तो होता है दूसरे तो होते नहीं है तो परसवरुद्ध कहां से हुए जब ये है तो वो नहीं वो है तो ये नहीं है कहते ऐसी बात तो मत कौन समझो कहीं रूपातिशय है कहीं तो वृत्त अतिशय परस्परेण विरुद्धअत है तो परस्पर विरुद्ध है सामान्य नहीं तो अतिशय ही सब है जो सामान्य है और जो दुर्बल गुण होते हैं वो अतिशय प्रबल गुणों के साथ वो भी प्रवृत है वो भी साथ में भले ही आपको उसे जैसे जनक कई बार आप खाते हैं खट्टा मिट्टा सब चीज है ना उसमें चटनी में मीठा भी, भी डाला रहता है वो भी खट्टा भी रहता है नमक भी रहता है उसमें मिर्ची भी होती है लेकिन खाते हो आप एक चीज पहले अनुभव में आता है या तो खट्टा मानेंगे आप या तो किसी को पहले लग रहा है किसका तो इसे ज्यादा मिर्ची लग रहा है किसी उसे नमक पहले भाषित हो रहा है कि रसने के विचित्र स्वभाव है एक कालक ने एक ही रस को पकड़ता है है उसे सभी रस सभी रस एक साथ संस्पर्श हुआ है सभी रसने के द्वारा सभी रसों का संबंध हो चुका है इन बोध आपको एक ही का होता है यही यहां पर भी है सदा तीनों का संबंध है आपको एक का हो रहा है कि जो प्रधान आपके अपने संस्कार के वजह से वासना के वजह से एक प्रधान हो जाता है और वो एक प्रदान के साथ मत है नहीं, अन्य भी, तो भी, भी एवं गुणा इतरे आश्रय न उपार्जित तो सुख दुख मोह प्रत्या सर्वे सर्व रूपा भवन इसीलिए जितने भी गुण है इतना आश्रय के द्वारा उपार्जित सुख दुख महत्त्व होने के नाते सभी वृत्तिया सभी गुण सर्व रूप होते हैं अर्थ तो सत्र त्रिणात्त होते हैं गुण प्रधान भाव के दस्तु ऐसा विशेषा केवल गौण और प्रधान भाव को लेकर के ही आप व्यवहार में ये सुखाकार है ये दुख है ये विषाद रूप है ऐसे व्यवहार करते हो तस्मात दुखम सर्वम वे नहीं